बंदे गुरु पद भक्त वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन नंद बंदेराधिकार चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर वंशाकल्पतरूष की पास पति पाने वैष्णवभ्यो नमो नम मोक वाचा लंगु लयत लंग गिरी यकी तमह वंदे परमांदमाधवृंद वै पिया वै केशवश कृष्णभक्तिपदी देवी सत्वत्य नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चम दी सरस्वती वैसम तथोज मुदी संतने कथोपदेश गुरु भक्ति सदाक्तगुर्भुक्ति भक्ति प्रमदा धैयम् सदा पिभवग्नमोह तेतास्पम शिव विरीशनुम भीताति हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरुष ते चरणिंदम ज सुरीपिथ्तरलक्ष धर्मीर्ज वचसा जरण्यम मेघ दधा बद वंदे महापुरशते चरणरविंद यदपल्लवन खंदम शटा विस्फुज किपवधु सुदर्शी पूर्णानुराग ससागर सारूर्ति साराधि काम ही कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्न प्रभुनतानंदर शिवास गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलंबित भुजो कनुकातु संकीर्तनयितरो कमलायक्ष विषाम्बरोजरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करुणा करुणाबतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि तमादेव पुषोपुराण तमालवर्ण श्वेतावता संसारसमुंद्रसेत भजाम भगवत स्वूप तमादिदेव पुषोपुराणम तमाल तमालवर्णम सुवेतावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजाम भगवतो स्वरूपम सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रखा जी ने बताए जगतवासी भोग या मक्खों का कुहेरे में गिरकर परम सत्य वस्तु से बहुत दूर चले गए शिलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वाई पप्पाजी ने कहते हैं ये जगतवासी भोग या तो मोक्ष ये दोनों विचार लेके ये बहुत दूर परम सत्य वस्तु से हट गए दूर चले गए परम सत्य वस्तु से जगतवासी इतना दूर चले गए कि वो लोगों का सामने वास्तव सत्य वस्तु का बारे में कीर्तन करना शुरू कर दो उन लोगों का अंदर भय पैदा होता उन लोगों का अंदर जब परम सत्य वस्तु का चर्चा करने बैठे वो लोगों का अंदर एक एकटोल भय पैदा होता परम सत्य वस्तु का साथ साक्षात्कार करना मुकाबला करना हर आदमी का काम नहीं है हर आदमी का काम नहीं है हो सकेगा नहीं सीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई प्रोपा जी बहुत करुणा करके जगतवासी को वास्तव भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रेम प्राप्ति का मार्ग दिखाने के लिए बहुत कठोर वाणी बोले थे एक एक सिद्धांत का विचार जगतवासी का सामने रखे लेकिन ज़्यादातर तो आदमी ये सब बात समझ नहीं पाए इसीलिए अंतिम समय में चले जाने का पहले ये जगत छोड़ के जब जा रहे थे तो आशीर्वाद करके गए प्रभुपाद जी जो हम जानते हैं हम कटोर और भजन का बाद निष्कपट भाव से हरी भजन करने के लिए सब कोई को प्रार्थना किए इसीलिए बहुत आदमी हमसे रूट गए बहुत आदमी हमसे नाराज हो गए वो लोग हमको समझ नहीं पाए अगर उन लोगों का तकदीर अच्छा है आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसू या तो किसी समय और अगर उन लोगों का तकदीर अच्छा हुआ तो समझ पाए जो हमने जो अक्त्यवस्त्व कथा बोल के उन लोगों का अंदर जो माया का पर्दा है माया का जो पर्दा है ये पर्दा को हटाने का कोशिश किए इसमें इन लोगों का क्या मंगल छुपा हुआ है वो लोग समझ नहीं पाए लेकिन हम लोगों का ऊपर आदेश है प्रभुपा जी का जगतवासी ज़्यादातर ये सब कथा ग्रहण नहीं करेगा हम जानता है फिर भी रूप रघुनाथ का कथा आप चिल्ला चिल्ला कर बहुत आनंद के साथ बहुत धैर्य के साथ धैर्य के साथ कीर्तन करते रहो कोई न कोई आदमी ये वास्तव सत्य ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएंगे श्रीमदभागवत जी महापुराण में विचार करके देखो जो वस्तु का बारे में आज हम चर्चा करने बैठे परम सत्य वस्तु भागवत का पहला श्लोक शुरू होगा 15 तारीख को लेकिन भागवत जी भागवत जी महापुराण में ग्यारह स्कंध में सुंदर श्लोक है जौंग ब्रह्म वरुण मरु तो सुनवंती देवी गायन्ति यम गाय साम गैनावस्थितगते नमन मनस्वा पश्वती यम योगिन ज विदुसुरासुरगणा देवाय तस्म नम ज विदुसुरासुरगणा देवाय तस् नमः सूरासुरगण देव ऋषि ऋषिगण जिनके कोई अंत नहीं मिलता जिनको अंत नहीं पाता एक परम सत्व वस्तु है और जी जो सत्व जो सत्व वस्तु को लेके आप ये भवसागर को पार हो जाओगे इसका ही बारे में भागवत जी का ये श्लोक को बताए थे पहले जो शुरू किया तमादिदेव पुरुषो पुराण तमालवर्णम सुतावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजाम महे भगवतो स्वरूपम अगर ये भवसागर को पार होना चाहो इच्छा है दिल में तो अवस्व तमादिदेव सुहितावतारम जो अप्राकृत तो शब्द ब्रह्मो श्रीमदभागवत जी महापुराण के स्वरूप धारण करके इस जगत में उतारे आए हम लोगों को बचाने के लिए ये भागवत जी महापुराण का आश्रय लेने से अनायास हम लोग ये भागवत सागर भाव सागर पार होके चले जाएंगे इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन जगतवासी जो आस पास में जो सत्यों को लेकर विचरण करते हैं इसको बोलता है आपेक्षिक शत एक जगत में जो सच्चाई को लेकर आप जी रहे हो कोर्ट में जा रहे हो हमारा विरुद्ध में ये किया बोलो ये सच्चाई है कि नहीं विचार मांगते हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का साथ जर्ज का साथ लेकिन जो सत्वों को लेकर आप विचार मांग रहे हो जो सत्यों को लेकर आप जी रहे हो इस समाज में यू आर कन्फाइंड इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड ये सच्चाई का बाहर बहुत परे एक और सत्य है जो सत्वों को बोला गया परम सत्व ये परम सत्व का कोई चेंज नहीं होता इसलिए इसको अच्युत वस्तु बोला जाता है अच्युत अधक्ष जो कुछ अच्युत वस्तु अधक्ष जो अक्षजो वस्तु जो, जो इंद्रिय के द्वारा जितना सारे आपका इंद्रिय है मन है ये सबके द्वारा जो तमाम दुनिया का वस्तु आप अनुभव करते हो ये आप अनुभव करते हो ये आप जड़ बुद्धि के द्वारा जरो मन के द्वारा जितना सारे इंद्रिया है सामने दिखाई पड़ता है सब ठीक है लेकिन ये जो सत्य है इसको बोलता है आपेक्षिक सत्य जो सच्चाई अनंत तो काल के लिए टीकेगा नहीं जो सच्चाई आज है काल वो सत्य का स्वरूप चेंज भी हो सकता है चेंज हो जाता है इसको बोलता है आपेक्षिक सत्य और परम सत्व वस्तु जिसका बारे में इस को कोई धारणा नहीं है बिल्कुल उन लोगों का आइडिया नहीं समझ नहीं पाते जो वस्तु का बारे में कोई कंसेप्शन हमारा पहुपाध जी बोलते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द वे ऑफ़ दैट एप्सोल्यूट ट्रूथ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो आपका जुक्ति आपका तर्क आपका फिनेंशियल पावर आपका क्षमता जितना सारे है तमाम क्षमता को इकट्ठा करके अब्बाजी लगा दो बोले इसका विरुद्ध इसका विरुद्ध में हम लड़ाई करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे किंतु ये जगत का सत्व के बारे में थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके थोड़ा कुछ प्राप्ति हो कल वो चीज तो खो जाएगा सीलो जीवकों बहुत सुंदर करके बताए अख जो वस्तु अध वस्तु अख जो वस्तु तो वो है जितना अभी हम बताए जो इंद्रिय के द्वारा जड़ बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा जिसको परिमाप किया जाता है यू कैन मेजर इट आपका कोई आइडिया हो किस चीज का बारे में इसको बोलो रहा है जो वस्तु खयशील विनाशी अध वस्तु जो आपका इंद्रिय के द्वारा बुद्धि के द्वारा विवेक किसी भी हालत से आपका पकर में नहीं आएगा यू कैन नॉट रीच अप दैट पॉइंट इसको बोलता है अधक्षज वस्तु इसका सुंदर व्याख्या जीव गोस्वामी पादेश है जीव गोस्वामी बताए अधिक अक्षज ज्ञानम अधक्कृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेनो इसी अधक्षजन अधक्कृत अक्ष ज्ञानम तथा इंद्रियोज ज्ञानम जेनो इसी अधक्षजन जो वस्तु आप किसी भी हालत से आपका समझ में नहीं आएगा वो वस्तु को अधक्ष जो वस्तु बोला है तो वो आपका आपका कंट्रोल का अपहार है तो उसको उसका ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे इसलिए बहुत आदमी बोलता है आज हमारा हरिनाम नहीं हुआ हमको इतना हजार हरिनाम करना पड़ेगा ये जो हमको हरिनाम करना पड़ेगा ये एक अहंकार है क्योंकि आप बार बार सुने हो लेकिन समझ में नहीं समझ में आपका नहीं आया क्या सुने हो गुरुजी आपको बोले वैष्णव लोग बोले महाराज भगवान का नाम भगवान का स्वरूप एक वस्तु है बोला कि नहीं लेकिन आज तक अनुभव में उतारा नहीं जिस दिन आपको अनुभव में उतार जाएगा उस दिन आपका हो जाएगा सुने हो लेकिन अनुभव में उतारना और कानों में सुनना दोनों फर्क चीज है एक चीज नहीं है जिस दिन अनुभव में आएगा कृष्ण वस्तु और कृष्णों जे कृष्णों जो, जो खड़ा हुआ मंदिर में है सो एक वस्तु है तब आपका भजन में जो पुष्टि वो आपको होगा श्रीमद्भागवत जी महापुराण क्या है इसका बारे में सिलो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी का पास खुल्ला में खुल्ला बता दिए देखो महाराज ये जो किताब देख रहे हो किताब का स्वरूप में ये कोई किताब नहीं है परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव गोस्वामी बता दिए बार बार ये श्रीमद्भागवत जी महाप्राण साक्षात कृष्ण एव एवं मतलब संस्कृत में उसमें कंफर्मेशन स्टैंप लगा दिया किष्ण छोड़ के दूसरा वस्तु नहीं है श्रीमद भागवत महाप्राण कृष्ण छोड़ के दूसरा वस्तु नहीं है तो महाराज ये तो किताब का स्वरूप में है बोले हैं किताब का स्वरूप में है इसका बारे में बताए शास्त्र में ये भगवान का बांगमई मूर्ति अभी बताए कृष्ण और कृष्ण का स्वरूप उधार एक है कृष्ण का नाम और कृष्ण का स्वरूप एक है तो बांगमयी मूर्ति मतलब भगवान का बांग्मी मूर्ति बाघ बाक मैंने वाक्यों का मूर्ति पकड़कर उतारे हैं कृष्ण का स्वरूप पद्म पुराण में सुंदर वर्णन है कृष्ण का चरण कमल क्या है कृष्ण का उरु क्या है कृष्ण का बक्षस्थल क्या है एक एक स्कंदों का वर्णन किया है आज हमारा शिलापहुपात जी का जो आदेश है उसको सामने रखकर राधा माधव जी का पवन सन्निधि में भक्तों लोगों का पवन सन्निधि में अपराकृत गौरी सिद्धांतों को सामने रखकर ये श्रीमद्भागवत जी महापुराण की जो आश्चर्य चर्चा है ये इस चर्चा करने का साहस किए हम लोग लेकिन ये हमारा बस का काम नहीं है ये गुरुपाद पद्माद जी पूर्ण कृपा देकर गौड़ियों सिद्धांत को हमारे हृदय में बैठकर प्रकाशित करें परिचालित करें तो ही संभव है जब रूपों को स्वामीपात जी ने महाप्रभु को प्रार्थना किए प्रभु इलाहाबाद में जब महाप्रभु को महाप्रभु स्वरूप गोषपाद को तत्व ज्ञान उपदेश किए सोनातन गोसाई को भी उपदेश किए वाराणसी में और रूपू गोसाई जी को इलाहाबाद में उस टाइम पे सी सनातन गोस्वामी जी बताएं तो वो आपने तो ये सब आदेश किए लेकिन ये सब सेवा तो मेरा बस का काम नहीं आप आपका चरण कमल हमारा सर पर रखकर पूरा आशीर्वाद करके बताओ कि तेरा बस का काम हो जाएगा ये तू सकेगा तो हम साहस करें नहीं तो मेरा बस का काम नहीं तो महाप्रभु जी ने चरण धुल्ले दिए आशीर्वाद करके बोले जब जो चीज स्थापन करने का सिद्धांत तो इच्छा होगी तुम्हारा अंतर में उसी समय आपका हृदय में वो तत्वों का बारे में जानकारी सिद्धांत तो स्फूर्ति हो जाएगा विश्वास नहीं होगा इसीलिए इसी सिला भक्तिवल अवती महाराज भी अक्सर ये बात को जब सुस्त थे बार बार कीर्तन करते थे भगवत तत्व भगवत कथा ये जोर जबरस्ती होता नहीं इसलिए महाराज जी बात अक्सर ये कीर्तन करते थे पिया या प्रेम मत तो मोरे सुनो निजो गुनोगान हमको आप पान करा दो पान करा के ज्यादा पान हो जाएगा तो उसका बाद हमारा निशा हो जाएगा निशा चढ़ जाएगा तो हम बर बढ़ाते रहेंगे और वही कीर्तन को आप सुनोगे जैसे राय रामानंदो प्रभु का साथ श्रीम महाप्रभु का गोदावरी तट में साउथ दक्षिण भारत में गोदावरी का तट पर बैठ के श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रामानंदो को आदेश किए जो आप हमको स्वाद साधन तत्व का बारे में बताओ हमको राय महासर बोले हमको तो हमारा संभव नहीं हम क्या बताएं आपको अंतिम में देखा गया महाप्रभु का कीपा के द्वारा जितना सारे साधन तत्व श्री राय महासाई जी प्रकाश किए इसका पार लगाना ब्रह्मा शंकर का भी बस का काम नहीं ये महाप्रभु खुद बोला फिर राय महासाई ने स्वीकार किए प्रभु हमको तुम हमारा मुख से आप सुनना चाहते हो लेकिन हम देखते हैं कि आप ही अंतर में बैठ के कीर्तन करते हो और आप ही सामने बैठ के सुनते हो हमारा बस का काम नहीं इसमत भागवत जी महापुराण के बारे में अभी बताया सुखदेव गोस्वामी जी बताएं साक्षात कृष्ण एवही और जितना सारे साधन सा, साधन जगत में प्रचलित है आज तक उसमें श्रीमद्भागवत जी महापुराण शोभन करना जिसका बारे में महाप्रभु का मत क्या है सिद्धांत क्या है इसको बहुत बार आप सुन चुके हो श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम इदम तत्रादर न पढ़ा ये सीनाथ जी बोल के जगत में एक बड़ा ऊँचा संत उन्होंने बताया आराध भगवान वृंदावनम रामा का प्रमाण अमल प्रेमा प्रमान श्री चैतन्य तो महाप्रभुर्मत इदम् तत्रादर न पर गौड़ियों का सिद्धांतों नीचों रख दिया किसी कॉलेज में किसी एडुकेशन में आप किसी ब्रांच में अब दाखिल होना चाहो पहले आपको सिलेबस दिया जाता है स्कूल में कॉलेज में चे भी जाओ एडमिशन लेने जाओ उसमें पहले आपको क्या दिया जाता है एक तो आपको सिलेबस दिया जाता है एकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस यू विल हैव टू टेक प्रिपरेशन आपको प्रस्तुति लेना है उसका बाद परीक्षा का समय हो तो परीक्षा में आप बैठोगे तमाम ये जो हमारा गौरी और सिद्धांतों का जो निचोर है हमारा एक तो मकसद होना चाहिए आपका जीवन में कोई मकसद नहीं है तो आगे कैसे चलोगे कोई भी फील्ड में चलो साधु साई में भजन में चलो उसमें भी मकसद होना चाहिए बचपन से जब पढ़ाई लिखा करके बड़े हो तब भी एक मकसद होना चाहिए मकसद बिना मकसद तो आदमी होता ही नहीं और होने से उसका तो जीवन ठीक नहीं होता ये हमारा जो अभी बताए जो सिद्धांतों पूरा गौड़ी मठ का सिलेबस है गौड़ियमठ का सिलेबस क्या है आपको अंतिम में भजन करते हुए गौड़ी दर्शन में आगे चलकर जब शरीर छूटेगा क्या प्राप्ति होना है ये सारे सिद्धांतों तीन चार लाइन में दिया हुआ है इसमें अंतिम का जो लाइन है इसमें बताया श्रीमद्भागवतम ममलम क्योंकि पुराण तो बहुत सारे हैं अष्टादश पुराण के बारे में बताया गया छः सात्विक पुराण छः राजस्विक पुराण और छः तामसिक पुराण अब अपना हिसाब से कोई भी पैसा का ताकत है मार्केट में जाके जितना सारे इच्छा किताब लेके आओ सारे पुराण लेके आओ सब पाठ करना शुरू कर दो लेकिन अंतिम में आप पागल बन जाओगे क्योंकि आप सिद्धांत में उतारने का जो प्रोसीड्योर है आप आओगे नहीं संभव नहीं क्योंकि एक एक पुराण में एक एक किस्म का व्याख्या है उसमें तमाम जीवों का लिए एक समस्या बन जाता है महाराज जैसे चंद्रशेखर आचार्यों बंग्देश में जब महाप्रु ब में विजय किए थे तो उसका साधन तत्व का बारे में कुछ पता नहीं चलता क्या करे कोई आदमी ये कहे कोई आदमी वो करे अंतिम में रात को सपने में आया कि तुम्हारा साधु साथो सदन तत्व पक्का बता देंगे आया है गौरंग महाप्रभु ये तुम्हारे देश में पढ़ाने का बहाना लेकर आए हैं टीचर शिक्षक प्रोफेसर ये बहाना लेके आए हैं उसके पास जाओ ये साक्षात है, पर ब्रह्म है परात पर अखिलेश्वर इसके जा पास जाके पूजो साधु सदन तत्व सारे बता दें तो साधु सदन तत्व बता दो गुरु वैष्णवों का पास ये साधु सादन तत्व जो है साधन जो है इसका पूरा तमाम रहस्यों इन लोगों का पास छुपा हुआ है अगर आपको भगवत तत्व विज्ञान चाहिए तो भागवत में सिद्धांत तो दिया हुआ है जो भगवत भक्त संगनों भगवत भक्तो संगी भगवत भक्तों का संगी उसका संग के द्वारा भगवत तत्व विज्ञानम परियाय भगवत तत्व का विज्ञान जो है रहस्य है जानने के लिए जिसका अंदर में भगवत तत्व का रहस्य छुपा हुआ है उसी किस्म का पहुंचा हुआ संत जो सिद्ध महात्मा उनका पास जाना है पहला वार्निंग ये है बहुपा जी ने बार बार बताए शास्त्रों का सिद्धांत तो है जो स्वयं भागवत हुआ वो भागवत का चर्चा करे समझा नहीं मेरा बात भागवत जो हुआ है वो ग्रंथ भागवत को हाथ लगा है अगर भक्त भागवत नहीं हुआ तो ग्रंथ भागवत का बारे में कुछ बोलने जाए उसमें जो सिद्धांत तो आएगा ये आपका लिए मंगलदायक नहीं होगा और उनका लिए तो है ही है डेंजरस एक मिसाल दे दे आपको समझ में आएगा सुने होंगे जरूर श्री चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित उस जमाने में भागवत का सबसे बड़ा उसका प्रोफेशनसी था इतना बड़ा भागवत कथा बांचने वाला कोई नहीं था लेकिन भागवत का जो रहस्य है उसको जानकारी नहीं था क्यों वो भक्तों का ऊपर जो प्रीति है वो नहीं करते थे से भागवत ग्रंथों को भक्तों और भगवान भागवत एक चीज है उसको जानकारी नहीं था इसलिए जब इसलिए जब जब गाधर जब जब जब शिवास पंडित ने वो सुनने के लिए बैठा था उसको हटा दिया था क्योंकि उसको भागवत का पुरुषों को सुनकर रोना आ गया एकदम अष्ट से बिका तो उसका शिष्य लोग क्या किया उसको उठाकर बाहर फेंक के आए सोचो क्या बात भागवत का जो वस्तु है उसका जिंदगी में प्रतिफलन हुआ दिखाई पड़ता भागवत में जल लिखा है वो क्या किया उन शिष्य लोग जाके उसको बाहर फेंक के आए भागवत ये जो चर्चा हो रहा है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें अंतर्ज महाप्रभु इतना गुस्सा हुआ जब कोलोद्दीप परिक्रमा में आप जाते हो उस प्रसंगों गुरुजी आपको बताते हैं आपको भूल गया शायद याद नहीं जहां परम पूज्य केशव को सी महाराज जी ने एक मठ बनाए उसका नाम हा देनंद गौड़िया मठ बहुत आदमी का एक क्वेश्चन होता है महाराज मठ का नाम दूसरा कुछ देते थे क्यों ऐसा रख दिया कि देवानंद गौड़िया मठ इसमें क्या विशेष है अच्छा नाम दे देते देवानंद गोरियामठ देने का तो कोई दरकार नहीं था ये देवानंद तो उसका चरण में अपराध किया उसको तो बाद में उसको कृपा मिला था तो केशव गुशी महाराज जी का अंतर में ये सिद्धांत तो था ये देवानंद गोरियमठ नाम लिखा रहे और आदमी बार बार बोलते रहे देवानंद गोरियमठ जाना है देवानंद तो देवानंद गोरियमठ का नाम का साथ साथ पहले देवानंद पंडित क्या किया था वो सामने हृदय में आए और जिंदगी में कभी ये गलती किसी का जिंदगी में ना हो जैसे चापल गोपाल किया था भगवत भक्तों को कुछ ना करो चाहे महाराज भजन कम करो ना करो ठीक है लेकिन अपराध करने से जो हालत होता है उसमें मैं डरता हूं इसका बारे में भागवत में सिद्धांत तो आएगा अभी प्रश्न होता है देवानंद गौरियामठ का नाम इसलिए हुआ है देवानंद पंडित जब भागवत बच रहे थे महाप्रभु सी चैतन्य महा को अपना परसों तुम के साथ उधर से गुजर रहे थे और जब सामने पड़ गया वो देखा देवानंद गौर यह भागवत बच रहा है महाप्रभु निशिंग मूर्ति धारण कर ले करके दौड़ के गया इसका भागवत में कौन अधिकार है भागवत छीन लिया मतलब भागवत फाड़ के हम फेंक देंगे इसको क्या अधिकार है इसका क्या अधिकार भागवत छूने का देवानंद पौर्णि जो अपराध हुआ था आगे चल के बकरेश्वर पंडित का सेवा करने का साथ साथ और खमा जत्ना किया बार बार उसके बाद महाप्रभ प्रसन्न हुए बाद में चैतन्य महाप्रभ का भक्त बना बरु लेकिन पहले नहीं हुआ था तो चैतन्य महाप्रभ का सिद्धांत तो थोड़ा बहुत आपको हृदय में रहे तो कभी गलती नहीं हुआ जो देवानंद पंडित भागवत का किसी भी अद्याय या पूछो वो बता सकता है यहां महाप्रभु बोलते हैं ये बेटर भागवत में कौन अधिकार है छीन लो भागवत और जहां दक्षिण भारत में महाराज महाप्रभु गए थे चौमासा मनाने के लिए चौमासा चल रहा है हमारा चौमासा मनाने के लिए सिरंगम क्षेत्र सुने हों गए हैं तो श्रीरंगम क्षेत्र में महाप्रभु वेंकट भट्टो का जो कुटिया है अपना आश्रम है घर गृहस्थी आश्रम उसमें उनका कहने से विशुद्ध ब्राह्मण वैष्णव श्री सम्प्रदाय का उसमें चौमासा किए महाप्रभु उनका विनती का अनुसार और उसी टाइम महाप्रभु रोज ये रंगनाथ का मंदिर में जाकर ठाकुर जी को कीर्तन करते थे दर्शन करते थे गोदावरी में स्नान करते थे और विशेष बात यह है ये जो वेंकट भट्टो है इनका साथ बैठ के भगवत चर्चा करते थे क्योंकि इसका ख्याल था श्री सम्प्रदाय का भक्ति सबसे बड़ा है श्री सम्प्रदाय के ऊपर होता ही नहीं लक्ष्मी नारायण का तो महाप्रभु के साथ इसका चर्चा होता ये बात हम नहीं उठाएंगे जो महाप्रभु जी ने मंदिर में जाते थे अक्सर देखते थे एक ब्राह्मण वो बैठ के गीता ध्यान करते गीता पाठ कर सुने होंगे बुद्ध गीता पाठ करते थे लेकिन वो जो गीता पाठ करते थे उसमें तमाम आदमी हंसी उड़ाते थे क्यों उसका पाठ होता नहीं संस्कृत है ना उच्चारण होता नहीं अब सरल ब्राह्मण है बेचारा पाठ करते हैं अब सारे आदमी हंसी उड़ाते थे क्या पाठ कर रहे हैं देखो उल्टा सीधा महाप्रभु जी ने उसका ऊपर प्रसन्न हुए और उसका सामना गए और ब्राह्मण को पूछे ये ब्राह्मण एक बात आपको पूछना चाहता हूं जो आप जो गीता पाठ करते हो और तमाम आप आदमी हंसी उड़ाता है आपको दुख नहीं होता अब किस बात के आपका अंदर में जो इतना आनंद उछाल पड़ता है आपका हृदय में जो इतना आनंद का बाहर आते हैं और आदमी हंसी उड़ाते हैं तो ये क्या रहस्य है बताओ तो कीता पढ़ आपको क्या आता है क्या अनुभव होता है तो उन्होंने ब्राह्मण ने ये खुल्ला हम खुलाम के सामने ये रख दिए सच्चाई को जे देखो महाराज हम तो मूर्ख है हम पाठ नहीं हम हमसे बन नहीं पाता पाठ लेकिन हमारा गुरुजी जी बार बार आदेश किए गीता पाठ करना मंदिर में जाके गीता पाठ करना तो मैं क्या करूँ मैं गुरुजी का आदेश पालन करने के लिए पाठ कर रहा हूँ और शुद्ध हो या अशुद्ध हो वो हमको बंद कर हम भगवान का संतुष्टि के लिए कर रहा है तो कर रहा है तो वहाँ पर बोले किस बात का आपका संतुष्टि हो रहा है आनंद कैस बात का बोले जब तक मैं गीता पाठ करता हूँ तब तक ये लगता है कि मेरा सामने कुरुक्षेत्र का मैदान है उसमें रथ पर भगवान श्यामल सुंदर सवार हुए हैं उसका हाथ में चाबुक है घोड़े को चला रहे हैं अर्जुन सामने खड़ा हुआ है अर्जुन बेहूश हो गया हम युद्ध नहीं कर सके और कृष्ण भगवान उनके सामने उपदेश कर रहे हैं तमाम दुनिया का लिए सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं तमाम दुनिया के लिए उपदेश रख दे उपदेश देते हैं इसी बात को जब तक हम गीता पाठ करें तब तक हमारा सामने यही देख रहा है ये कृष्ण पाठ कृष्ण वो बोल रहा है तब तो उपदेश कर रहे हैं और जो ना हाथ जोड़ कृष्ण महापो इतना प्रसन्न हुए इतना प्रसन्न हुए उसको आलिंगन किए बोले तुम्हारा गीता पाठ में अधिकार है अब ये बताओ क्या बात है जो देवानंद बोंडी जिस भी उद्याय बताओ उसमें क्या मसला है वो बता दे अब महापो बोलते हैं इसका क्या अधिकार है आज जो गीता नहीं पाठ कर सकता उसको बोले इसका ही गीता में हो इस बात को जानकारी सामने रखो हृदय में इसका बाद हम भागवत का थोड़ा महिमा शुरू करें आज सुबह दिन है अच्छा दिन है तो ये भागवत का महिमा श्रोवण करने से आपको क्या होगा नियम है भागवत जी महापुराण या तो गीता कुछ भी पाठ करो गीता पाठ के बाद गीता का महिमा पाठ करना जरूरी है महात्व पाठ करे महत्व पाठ करने से गीता में क्या विशेष आम आदमी को पता चलता है जो लोग पहुंचा हुआ है उसको महिमा ना पाठ करे तो भी उसका अंदर में गीता का पल पल में एक एक शब्दों का अर्थ उसका अंदर में बैठा हुआ है गीता का एक एक श्लोक एक एक एक-एक शब्दों ये पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा का हृदय में अपना स्वरूप प्रकाशित करते इसका मान्य ये है इसका प्रमाण दे देते हैं सी अद्वैत गोसाई कोई साधारण आदमी नहीं है अद्वैत गोसाई के बारे में क्या बताया गया चैतन्य चरता मित्र सारे शास्त्रों का प्रमाण है अद्वैत गोसाई कौन है बल चैतन्य चरता मित्र दिया हुआ है महाविष्णु जगत कर्ता मया जृज्य अद तस्वावतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर माइंड महाविष्णु जगत जगतकर्ता मयाया जो सृजति अदह तसा अवतार एव महाविष्णु का ही अवतर एक ही है इसका नाम अद्वैत तो गोसाई इसका ही नाम सदाशिव अद्वैत तो गोसाई को सदाशिव कोई ये जगत का शिव सदाशिव महाविष्णु का साथ अभिन्न है इसका बारे में बाद में चर्चा करेंगे शिव तत्व ब्रह्मा तत्व से बहुत ऊपर है सिद्धांत तो इतना गहरा है पागल बन जाता आदमी को तो सिद्धांत तो समझ में नहीं आता क्या बात है तो ये बात है अद्वैत गोसाई जब पूरा तमाम समाज भक्ति का खिलाफ चल रहा है पूरा किसी जगह भक्ति नहीं है चैतन्य भागवत में चैतन्य भागवत पढ़े हो कभी चैतन्य चैतन्य भागवत में वर्णन है अद्वैत गोसाई रो रहा है किसी जगह समाज में भक्ति नहीं है तब तो अद्वैत गोसाई अपना जो स्थान पर बैठ कर गीता का शुद्ध भक्ति पर व्याख्या गीता का उपनिषद का सारे शुद्ध भक्ति का जो व्याख्या है वो करते थे और तमाम भक्त समाज ये भक्तराज अर्था अद्वित गोसाई का सामने आकर यहाँ तक कि महाप्रभु का जो बड़ा भाई होने का जो लीला किए विश्वरूप वो भी अद्वित गोसाई का सामने जाकर सुनते थे तमाम वैष्णव समाज अद्वित वो आपका गदाधर पंडित से लेकर आपका श्रीनिवास जो जितना मुकुंदो जितना सारे हैं तमाम जाके को तो स्वाई का जो चर्चा का जगह है वही बैठते बाहर में किसी जगह भक्ति बिलकुल लुप्त होने का अवस्था हुआ था उसी टाइम अद्वैत तो गोसाई ने अद्वैत तो गोसाई ने ऐसा कभी कभी बहाना करते गीता का किसी किसी श्लोक का व्याख्या करने जाए उसमें शुद्ध भक्ति का व्याख्या स्फूर्ति नहीं हो रहा है जो व्याख्या करना चाहते हैं होता नहीं लीला लीला है अद्दित्य के महाविष्णु तो वह अद्वित के कर क्या करते लिखा हुआ है चैतन्य भगवत खाना पीना बंद करके पानी खाना सब प्रसाद बंद करके सो जाते थे ठाकुर जी जब कृपा करके इसका अर्थ मेरा सामने ना प्रकाश करे तब तो खाएगा ना लिखा हो चैतन्य भगवत पढ़ो चैतन्य गौड़िया में अनुवाद हुआ है खूब पढ़ो खूब भक्ति हो आप लोगों का वहां आप पढ़ के देखोगे अद्वैत गोसाई का क्या लीला है तो जब ये समझ में नहीं आ रहा है सो लेटे हुए हैं तो भगवान गौर साक्षात गौर आके अद्वैत तो उठो इसका माने समझ में नहीं ये माने ये है तब अद्वैत गोसाई उठ के जगे कौन माने बता दिया मेरा माने तो बता दिया ठाकुर जी तब तो जाके ये अर्थों को समझ में व्याख्या किया भक्तों लोगों के सामने तब पानी और प्रसाद स्वीकार करते थे ये लीला करते थे बहुत सारे लीलाएं हैं बोलने जाए तो समय नहीं होगा बोलने का बहुत इच्छा होता है श्रीमद्भागवत जी का महत्व श्रोवण करने से आपको पता चलेगा कि श्रीमद्भागवत जी छोड़कर अब दूसरा कोई ग्रंथों का चर्चा करने का जरूरी है नहीं जो भागवत जी को आश्रय करने से भागवत का इगारवा इगारवा स्कंदों में सुंदर बता दिया है जानो अस्थायो नरो नौ प्रमादे तहिषित धावन निमिलितो व नेत्रे न पतित भागवत में सुंदर सिद्धांत है निमी महाराज का प्रसंग आएगा सुनो रस में डूब जाओ तो आनंद लगेगा तो उसने बोला कि जा, जो जिसको पकड़ने से ये जगत का आदमी जिस चीज को पकड़ने से दुनिया पार करके चले जाए धावन निर्मिलित तो बने नृत्य आंखें बंद करके दौड़ लगाए तो भी आपका डिस्टिनेशन जो गंतव्य स्थल है मकसद है उस तक पहुँच जाए अब आपका संदोह आएगा ये सब क्या भगवत लिखा हुआ महाराज हम आंखें बंद के इधर इसे टकरा जा जाएगा दयाल से इसका माने हैं इसका सिद्धांत ये है धावन निर्मिलित व नेत्र न स्कॉलित न पते इहो इसका माने ये है कि अगर भागवत भागवत तत्व तो तो विज्ञान जिसको आप बोलते हो जो पकारने से आपको ये दुनिया का जो कर्म मार्ग है समाई नीति धर्म नीति समाज नीति धर्म नीति है ना, समाज नीति है धर्मो है जो कुछ भी है तमाम दुनिया का मनोधर्मो ये सब आपको देखने का दरकार नहीं मेरा बात समझ में नहीं आए दुनिया में धर्म का नाम से जो भी चल रहा है इसका सहारा लेने के लिए बाद तो दौरता ही है लेकिन सातों सिद्धांतों बताया आपको ये सब किसी पकड़ने का दरकार नहीं आप सिर्फ इसी को पकड़ लो मतलब आपको समाज नीति या जितना सारे नियम बने हुए हैं समाज में इसको आप नहीं भी माने सिर्फ ये भगवत धर्मों को आश्रय करे इसमें आपका कोई किसी भी हालत से आपका पेनल्टी नहीं होगा समझा नहीं जैसे कर्मकांडी हमारा संसार में युवा क्या करे कर्मकांडी में है ना काली एक वक्त पूछ रहा था रास्त को गया मेरे से मेरा बीबी का मैया मर गई हमको क्या करना चाहिए पहले हम पूछा आपका बीबी भक्त है बोला हाँ महाराज हमारा गुरुजी का आपका सास भक्त है नहीं भक्त नहीं है वो तो कर्मी है कर्मी है हमने सिद्धांत तो बोला आप भगवत धर्मों का आश्रय किए आपका लिए कोई ये सब संसार का जो जे ये तो भक्त नहीं है भक्त होने से तो महाप्रसाद देके तो हो ही जाता अभक्त होने से भी महाप्रसाद दे सकते हैं उसमें कोई दोष नहीं महाप्रसाद किसी भी जीवात्मा को आप दो लेकिन एक भक्तों का नियम होता है उसका आत्मा का कल्याण के लिए हरि कथा कीर्तन करना और उसका कोई ड्यूटी नहीं होगा यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सिर्फ बात जब ग्रहण चलता है ग्रहण जानते हो सूर्य ग्रहण चंद्रमा ग्रहण प्रभुपात जी ने सिद्धांत तो दिए हैं जो गौड़ी भक्तों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण का ये जो गौड़ियों का प्रेम से भग, भजन करता है भगवान का ये लोगों के लिए ग्रहण का टाइम में मंदिर बंद करना को पानी पी ये सब कुछ नहीं ये लोग जैसे गलोक वृंदावन में सेवा होता है रूपों का से, सेवा करते चलो दुनिया का लोग उस टाइम में कुछ भी करे कर्मकांडी लोग लेकिन हमारा भजन का जो नियम है आचार नियम है वो सेवा करते जो पोहपात का आदेश लेकिन तमाम दुनिया ये नहीं मानते मानते हैं यहाँ तक कि हमारा गोड़िया मठ में नाम लिखाया वो भी नहीं मानते वो ग्रहण के टाइम में मंदिर बंद करते पोपात बोला है जैसा जैसा सेवा है करते चलो क्योंकि प्रोपात जी राधा रानी का नयन का मणि है कल बताए सुबह में आपका नयन का अंदर में जो मणि है वो मणि आपको ये जगत का सूरत इसका जो इसका जो मह इसका जो सौंदर्य है दर्शन करने के लिए वही सहायक है तो राधा रानी का जो कमल नयन कमल है वो नयन कमल का अंदर में जो मणि है वो मणि है नयन मणि मंजरी प्रभुपात आप समझो कि राधा रानी का कैसा विचार गौरिया मठ में है ये जब तक नहीं समझोगे गौरिया मठ पे आना समझना चाहिए जो भी है आज भगवत जी महापुराण में और हमारा चैतन्य चरिता में तुम्हें एक सिद्धांत तो है ये जरूर ध्यान दे के आप सुनना बार बार हमारा गुरुवर्ग को भी बोलते हैं सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलौस यहाँ हुई थे किसने लागे सुधीरों मानोस भक्ति सिद्धांतों में आलसी माथो भक्ति सिद्धांतों जानकारी में आलसी हो जाओ तो हरि में मन नहीं लगेगा सिद्धांत तो जब तक नहीं आएगा तब तक भजन में मन नहीं लगेगा सिद्धांत तो पका श्रीमद भागवत जी महात्म में प्रथम अध्याय का भक्ति देवी का स्वाद नारद जी का साक्षात्कार का बारे में थोड़ा बहुत है हम दो किस्म का भागवत महत्व का बारे में बताएंगे ये इसी इसी पद्म पुराण से जो भागवत महत्व है इसका बारे में थोड़ा दो दिन चर्चा करेंगे दो तीन दिन अंतिम दिन स्कंद पुराण से जो भागवत का महिमा है थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे इसमें बड़ा प्रसन्न आनंद आएगा आपको ये क्या चीज़ है ये समझ में आएगा और जो श्लोक देके हमने शुरू किया जंग ब्रह्म बरुद रुद्र मरुतो ये जो श्लोक है ये परम वस्तु जिसको ब्रह्मा शंकर रुद्र मरुत जितना सारे शंकर आदि सारे पागल का मापिक जिसका चरण का नखरा बिंदो चरण का जो चरण कमल में जो नखरा बिंद है उसका एक ज्योति देखने के लिए तरसता है देखिए मिलता नहीं कभी कभी मिलता है कभी कभी मिलता है इसका ही बारे में रूप को सुंदर कीर्तन में बताए कीर्तन में संस्कृत कीर्तन आप किए हो नहीं किए हो मालूम नहीं है कृष्ण देव बंतम वंदे कृष्ण देव बंतम वंदे ये जो कीर्तन है, है। इसमें है सारी इदम इच्छामी ये जो श्लोक है इसमें बताओ कीर्तन को व्याख्या करो उसमें क्या आएगा हैं सब इसमें भरपूर है जद्यपि समाधि सुदिर पिप सति न खा ग्रो मरी छिम जद्यपि समाधि सुदिर पिप सती नब न खा ग्रो मरी छिम इदमी छामचुतो तदपि कृपादी कृष्ण देव बवंतम बंदे हरिदेव बवंतम बंदे बहुत सुंदर कीर्तन सार रख दिए इसका ही हम भागवत का श्लोक बताया था जंग ब्रह्म मोस्तुन मंत्र दिव्य स्त श्लोक जो शुरू किया था श्रीमद भागवत जी का ये जो महात्म है इसमें भक्ति देवी का स्वाद नारद का साखात्कार हो रहा है यहां पहला श्लोक में सुंदर बताया भगवान का स्वरूप के बारे में भगवान का पहचान क्या है यह बताया है? सुंदर सच्चिदानंद रूपयो विस्वत पत तापोत्रो विनाशा श्री कृष्णयु व्यो क्या बताया ध्यान से सुनना पता चल जाएगा सच्चिदनंद रूपयो विश्वप्वादि हे तबे तपोत्रो विना श्री कृष्णयुभ ओं नम आनंद भगवान का स्वरूप है सचिद आनंदो में सत मतलब सदंग से चैतन्य चैतन्य तो बताया सौद से संदिनी चीदंग से संगीत तारे ज्ञान को मानी बांग्ला समझते हो अभी तक बांग्ला समझ में नहीं ना यह बताया सचिद आनंदो इसका व्याख्या चैतन्य जो सुंदर बताया बांग्ला सीखना जरूरी है मेरा गुरुजी जितना सारे विदेशी लोग बाबा आए हो थोड़ा बांग्ला सीखो इसमें मजा है रस है चैतन्य चैत्य में तो बताए सतचिद आनंद सत मतलब सौद से संधिनी और चिदंग से संगीत तारे ज्ञान करी माने आनंदो से लादिनी भगवान का आनंद तो शक्ति लेकिन ये सत चिद आनंदो इसका तीन हमने जो व्याख्या दिया संधिनी संगवीत संधिन, लादीन तीन बोला संधिनी संगवीत लादीन तीन बखा ये तीन भगवान का मूल शक्ति का विभाग संधिनी संगवीत और तीन का क्रिया हम बता दे ये जो इच्छा क्रिया और बल तीन नहीं होने से एकत्रित कोई कार्य जो वास्तव में परिणित नहीं इच्छा भी होना चाहिए और उसका लिए एक्शन भी ले और बॉल भी चाहिए ताकत तीनों मिलकर साधन होता है इसमें संधिनी जो है संधिनी के द्वारा भगवान का तमाम अपराकृत जगत का जाति जितना सारे धाम है भगवान का सारे संधिनी शक्ति तक प्रकटित संधिनी शक्ति के द्वारा प्रकटित होते हैं जैसे ये मंदिर प्रकट हुआ है ये मंदिर अगर ये मंदिर अगर शुद्ध वैष्णव ने अपना हृदय से अपना भजन के द्वारा प्रकटित नहीं किया होता तो ये मंदिर को हम क्लाब मानते क्लाब जैसा है उसमें विशेष कुछ नहीं है तमाम आदमी खोल देते हैं शीतला मंदिर गणपति मंदिर कमाई के लिए वो क्लाब जैसा है लेकिन ये मठ विशेष है इसमें महाजन लोगों ने अपना अंतर का भावना जो है इसी जगह मंदिर होने से अच्छा है महाराज बताया था ना इसी जगह मंदिर होने से अच्छा है तो इसी जगह महापुरुष का इच्छा तो पूर्ति होता है तो ये जो इसमें जो प्रतिष्ठा का टाइम में जो मंत्रो किया जाता है जो भक्ति किया जाता है भजन किया जाता है उसमें ये प्रतिष्ठा का टाइम में बलदेव बलदेव बलराम जी इसमें अधिष्ठान हो जाते अगर बलराम अधिष्ठान नहीं हो जाए तो जगन्नाथ को कौन धारण करे जगन्नाथ को धारण करने के लिए अनंत का जरूरी है तब प्रतिष्ठित हो अनंत देव को मिट्टी का अंदर देना पड़ता है छापाते बहुत सारे नियम है विचार है तो ये जो भगवान का जो धाम है जो कुछ भी है भगवान का जो कुछ भी है परिकर सब कुछ ये शास्त्र में बताया गया ये संधिनी शक्ति प्रकटित नि्योजन जो संधिनी शक्ति जैसे शिवास पंडित का बीवी सिवास पंडित का बच्चा शिवास पंडित जो कुछ भी है भक्तवीनोद ठाकुर ने व्याख्या किया शिवास पंडित या भक्तिवीनो ठाकुर का जो संसार है या गोरांग महाप्रभु का जो शिवानंद सेन नाम सुने हों शिवानंद सेन का इनका जो संसार है ये संसार में जितना सारे फैमिली मेंबर है ये कोई आपका माफी नहीं है इसका बारे में भक्ति ठाकुर व्याख्या की है ये जो गौर पार्षद लोग हैं इनका जो संसार दिखाई पड़ता है बाहरी दृष्टि में ये असलियत तो ये है भगवान का छधिनी शक्ति जो है सन्धिनी शक्ति के द्वारा प्रकटित निोजन तो तमाम ये सब जो परिकर है भगवान का गुलामी करते सेवा इसका दूसरा कोई मकसद नहीं है दूसरा कोई कुछ नहीं मकसद एक ये बात सारे गौर महा से तन मन धन सारे समर्पण कर दिए तो ये स, जे संधिनी शक्ति सन्धिनी शक्ति के द्वारा ब्रह्म संगीता में आप सुने भी नहीं हो ब्रह्म संगीता सुनिय हो ब्रह्म संगीता ग्रंथ हो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हो महाप्रभ दक्षिण भारत में गए तो ब्रह्म संगीता आ कृष्ण कर्णामृत हो ये दो ग्रंथो साउथ इंडिया से एक जगह प्रमाणिक ग्रंथ उठा के लाए भगवान तो सब ही जाने ब्रह्मा जी को जब भगवान साक्षात कृपा की, किए थे जब चतुर्श्लोकी भागवत हमारा भागवत चर्चा करते करते द्वितीय स्कंध में आएगा तब हम चर्चा करेंगे आपको पता चलेगा ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण कृपा करके दर्शन दिए तमाम तत्वों को उपदेश किए वो सब लिखा हुआ है और तब तो ब्रह्मा जी ने जो जो तत्वों को सुने हैं भगवान का मुखारा से वो सब तत्वों को मुखस्त कर लिया उन लोगों का पहले तो वेद भी मुखुस्त करते थे ऋषि लोग वेद का दूसरा नाम था श्रुति किस लिए वेद का दूसरा नाम था श्रुति क्यों उस जमाने ऋषि लोग वेद गुरु जी बोल के जाए वो सब सब मुखुस्त हो जाता सुन के ही मुखस्त हो जाता इसलिए इसे वेद का नाम था श्रुति लेकिन कलिकाल में इतना क्षमता किसी के नहीं है क्यों इसमें भ्रम प्रमाद विपरल करना पड़ा इतना ज्यादा हो गया कली का प्रभाव से कि जितना भी बोलो ये कान से जाएगा उसका तो निकल जाएगा एक आदमी दिखाओ जो सचमुच भगवान को मांगते हैं और गुरु वैष्णव का गुलामी करना चाहते उसका अंदर में ये सिद्धांत तो टिकेगा नहीं ये दिखाओ मेरे हो ही नहीं सकता लेकिन दुख की बात यह है आज तक हमारा बाल सफेद हो गया एक ऐसा ऐसा आदमी नहीं मिला जो गुरु वैष्णव का साथ सुनने, सुनने सुनते के साथ साथ एकदम क्या सिद्धांत बोला था उस दिन आप ये बोला था ऐसा नहीं मिला ऐसा नहीं मिला ऐसा मिलना मुश्किल है लेकिन मिलता है मिलता नहीं है सत्य तो सिद्धांत तो रहेगा नहीं होता है लेकिन मिलता नहीं कभी कभी मिलता है तो ये जो संगीत शक्ति ब्रह्म संगीता में लिखा हुआ है तमाम भगवान का जो धाम जो है अपराधी बैकुंठ जगत जो कुछ भी है वो सारे भगवान बलदेव जी अपना जो है संधिनी शक्ति के द्वारा प्रकटित करते हैं ब्रह्मीता पूरा प्रमे ब्रह्मीता पूरा खुल्ला गुल्ला भरा तद अनंता लिखा हुआ है क्या लिखा है? अनंत अंश संभव वो अनंत का अंश से संभव है ये सब प्रकट जब भी नित्य है फिर भी अनंत के द्वारा ही प्रकटित कभी छुप जाते कभी प्रकाशित होते नित्य जगह में तो है ही है गोलोक वृंदावन से इधर वृंदावन आए ये भी बल्लाभ जी का काम है बल्लाभ प्रकट करते हैं तो ये संगीत शक्ति का संधिनी शक्ति संगीत शक्ति क्या काम करते बोले संगीत शक्ति के द्वारा जो ज्ञान रिलेशन कृष्णों को मानते हैं हमारा हमारा ये लड़का है जसोदा मैया बोलते हैं नंदबा बोलते हैं हमारा लड़का है ये बोलते हैं हमारा दोस्त है ये जो रिलेशन है संगवित मतलब ज्ञान संगवित ये ज्ञान है नॉलेज ये क्रिया करता है उधर सौवित सौवित नहीं होने से बिखर जाएगा सारे संगीत शक्ति पूरा चैन कमा भी पाकर के था। एक तो इतना मजा उसका अंदर में चलता है संबंध नहीं हो तो मैं मजा तो होगा नहीं और जो मिठास है भगवान को सेवा करने का बाद भक्तों का साथ भक्तोहरि कथा के द्वारा जो मजा मिलता है वो मजा कौन देता है जो एक एक आदमी हमने वृंदावन में देखा महाराज पांच घंटा बलें तो वो पाँच बैठेगा कहाँ से इसका ताकत आता है कुछ रस मिलता होगा उरस कहाँ से आता है इसका बारे में चैतन्य चरता में बताया इसको बोला है लादिनी शक्ति लादिनी दारे भक्तों के पसंद करे बांग्ला में बोला हुआ है लादिनी के द्वारा आपको पोषण करता है लादिनी आपको कीपा किया तभी वो आप इधर आए हो लादिनी आपको मजा दे रहा है और भी अगले दिनों में आपको इतना मजा देगा तो आपको संसार शायद खो जाए तो ये जो मजा देता है सेवा करके कीर्तन करके जो भी कुछ होता है सेवा रज ये मजा कौन देता है ये लादिनी शक्ति ये लादिनी शक्ति मजा एक बात कान खुलकर का सुन लो भूलना नहीं कभी ये जो हमने संगीत संगीत शक्ति का बारे में बताया संधिनी पहले संधिनी बताया फिर उसके बाद संगीत बताया उसके बाद लादिनी बताया ये तीन का स्वरूप ये तीनों शक्ति का स्वरूप एज इट इज यथा रूप में गोलक वृंदावन में वैकुंठों में वैकुंठो से ले वैकुंठ तो है ही है वैकुंठ मतलब जहां कुंठा नहीं है आप लोग वैकुंठ सस्ते जान नारायण रहते तो वैकुंठों का ओपन जो टर्म है जो शब्दों का विशेष अर्थ है समझ में आ रहा है ना मैं बहुत ईजी व्याख्या कर रहा हूं तो ये जो वैकुंठ शब्दों का जो सीधा मीनिंग निकालता है उसका माना है महाराज जहाँ कोई हेजिटेशन नहीं कुंठा कोई धर्म नहीं है फिर दिल में जाए मुख में वो है जो सीधा एकदम कोई छुपावा नहीं वो जगह को बोलता है जहाँ कुंठा नहीं है उसको वैकुंठ बोलता है तो इसी हिसाब से हम गोलोक की वैकुंठ जगत बोल दे एक एक शब्दों में तो वैकुंठ जगत बोलने से गोलोक आदि सब ऊपर उपा सब ही आ जाता है बैकुंठ जगत समझा ना मेरा पार? इसका जो स्थिति है तीन शक्ति का हम जो स्थिति बताए हैं ये एज इट इज अपना स्वरूप लेकर गोलक वृंदावन या वैकुंठ जगत में लेकिन इसका जो परवाटिड ध्यान से सुनना इसका जो परवाटेड विकृत प्रतिफलन इस जगत में आ रहा है उसके द्वारा आपका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है क्या बेनिफिट हो रहा है ये जो तीन शक्ति के बारे में हमने बताए है इसका ही परवाटेड रिफ्लेक्शन आपका जो विकृत प्रतिफलन ये जगत में आए हैं वो विकृत प्रतिफलन के द्वारा ये जगत का आदमी संधिनी शक्ति संगमित शक्ति का द्वारा जो संगमित शक्ति ये ये जगत का जो सरस्वती पूजा होता है ये जगत का ये चौदह भवन का अंदर जो सरस्वती पूजा होता है वो सरस्वती ये जड़ जगत का सरस्वती जो जो यूनिवर्सिटी का पट पाठ है जो जड़ जगत का जितना सारे पाठ है पराशन लिखा पड़ा है केमिस्ट्री फिजिक्स जो कुछ भी है उसका बारे में ये नॉलेज ओ देगा समझा मेरा बात संगीत ये उसका ही विकृत प्रतिबलन है इसलिए भक्ति मेन ठाकुर सुंदर करके बताया लेखे पढ़े लोग कृष्ण भक्ति लभी वारे तादी नहीं हुई लो की करें भक्ति ठाकुर बताए लेखापरा का अंतिम उद्देश्य है कृष्णों का कृष्णों का चरण में भक्ति प्राप्ति करना ये अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा लेखा परा क्या काम का भक्ति मेन ठाकुर यहां तक भी बताया जो बात सुन के ये सब लोग भागेंगे ये तो भक्तो है दो चार हक है तो ये तो भागेंगे नहीं बाकी लोग तो भागेंगे भक्ति मीन ठाकुर का कहना जड़ो विद्या जो तो मायार वैभव तुमार भजो बाधा अनित संसारे मोहजनमिया जीप के करे गाधा। को गाधा भक्त एक तीर्थ सिम आज बताते थे है जड़ो विद्या जो जो मेटेरियल एजुकेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एवरीवे ये जो एजुकेशन है ये भक्ति नहीं है इसमें ये जड़ो विद्या का वैभव जो है जड़ोविद्या तो मायार वैभव यह माया का वैभव है ये आपको बंधन में जोर से डालेगा ज्यादातर बंधन में डालेगा, मायार वही भाव तुम्हारे भौजन बाधा आर जितना जा रहे मटेरियल एजुकेशन हो आपना ठाकुर जी का भजन में रुकावट है ये अनित संसार में जब आपका ख्याल नहीं हो रहा है महाराज आप हम जिंदा है किसी दिन चले जाए ये अनुभव अगर नहीं है तो उसको हम भक्तों नहीं बोलते भक्तों हम नहीं बोलेंगे उसको भक्तों का विशेष पहचान है उसका उठना बटना चटना हर सासों में उसका भावना है भगवान हम तो चले जाए कब जाएंगे आप तो कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे ये अगर नहीं है उसको हम भाग। जितना भी तिलक लगाए जितने भी मले ये सातों का सिद्धांत तो है गुस्सा नहीं करना इसमें पक्का जान लो जानकारी होना चाहिए तो इसमें माया का वैभव भगवान का भजन में रुकावट है उसको जितना सारे मेटेरियल एजुकेशन मिला अंतिम में उसको गाधा बना दिया गाधा मतलब एस गाधा क्यों बोला भक्त में ठाकुर ये तो बोलना उचित नहीं भले ये गाला गाल नहीं है गाधा मतलब गाधा जैसे ऊपर में ऊपर में जितना दो क्विंटल माल दे दो तो उसका मजा होता है वो वजन नहीं दो तो उसका मजा नहीं आता तो जितना ओजन दोगे उतना अच्छा इसलिए संसारी आदमी के अंदर में स्त्री पुत्रों बिजनेस जो भी करे तो बोझ को निजा निज अपना कांधों पे ऐसा लेता है जो उसको कोई ठेकेदार देके के ठाकुर जी भेजा है ठाकुर जी तो तुमको कोई ठेकेदार नहीं दिया आपका संबंध किसका साथ है ये बात ध्यान दे सुनना एक मजे की बात है जिन लोगों का साथ तुम्हारा संबंधो नित्य नहीं है उसका साथ ही आप संबंधो जोड़ के खुद रो रहे हो आज जिसका साथ जो परमात्मा जो भगवान आपका अंदर में बैठा हुआ है उसका साथ संबंधो आप काट दिया आप बोलो आत्मियों आपका रिलेशन किसको बताता है जो आपका साथ रहता है हर वक्त तो आपका साथ इन्फिनी प्योर फॉर इन्फिनी प्योर दैट परमात्मा खिरोदो अनिरुद्ध अनिरुद्ध विष्णु भगवान विष्णु का ही है एक स्वरूप खिरोदो अनिरुद्ध विष्णु आपका अंदर में है लेकिन उसका साथ आपका कोई संबंध है नहीं किसलिए जिसका साथ आपका संबंध नित्य है आप मानो या नहीं मानो अनंत काल इन्फिनेटी प्योर आपका जो जो जन्म आज तक हुआ अनंत काल से आपका जन्म होते रहा एक नया जन्म है इस जन्म के बाद ठाकुर जी ना करे और जन्म ना हो धाम में चले यह बुद्धिमानी काम है ये बुद्धिमानी काम है कि ये जन्म मिला ये सुजग मिला महाराज आर नहीं मिलने वाला बस किसी भी हालत से ये दुनियादारी का साथ संबंध छुटकारा पाकर भगवान का साथ संबंध जोड़ लो और भगवान का पास चले नित्य धाम सिलो सुखदेव गोस्वामी जी भागवत में एक एक पंक्ति में जिसका नाम परहंस श्रेष्ठ हो परहंश श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ये जड़ जगत का आदमी के लिए विषय आदमी को कितना गाली दिया है गौर दस बाबा जी महाराज इतना गाली दिए हैं कभी कभी वो गाली सुनकर हैरान हो जाओ आपको आएगा महाराज ये तो परमंश है कैसे गाली दे रहा है यहां भी देखोगे भागवत महिमा में देखो, देखो आप दिखा देंगे आपको गाली दे है। बराह ऑस्टो खरो मैंने गाधा पशु ऐसा करके सुखदेव गुस्सा ही गाली दिए लेकिन ये गाली में भी प्रेम है ये गाली कोई विदेश करके नहीं दिया गुरु वैष्णव जब बोलते हैं कोई कोई आदमी ऐसा अकलमत दी है वो लोग सोचते हैं कि वही वैष्णव है जानते नहीं गौर किसी पर गाली दिए उसका वैष्णव नहीं तुम ही वैष्णव हो लेकिन ये गाली देने का पीछे में कितना प्रेम है वो तो तुम जानते हो तुम्हारा बुद्धि ऐसा खुला ही नहीं कभी होगा कि नहीं होगा गुरु वैष्णव किसी के बारे में समालोचना नहीं करते घिना करते थुक्कार देते किसको उसका बात समय नहीं है इतना आनंद मिलता है भजन में उसका पता ही मैं तुम ना आओ तो अच्छा है गुरु वैष्णव में जितना विश्वास नहीं है वो अगर नहीं आए कथा में वो अच्छा है क्योंकि उसका डाउट है उसका डाउट है संदेह है भक्तिवीन ठाकुर के बारे में संदेह किया था एक महाराज पुरुषोत्तम धाम में आपको बोला था नहीं सुना हम बोले बहुत जगह ये सब बात बोले भक्ति मनोद ठाकुर के पहचान नहीं पाए भक्ति मनोद ठाकुर को पहचान नहीं पाए ऐसा भक्ति तो विचरण करते थे तो बाद में भक्ति मनोद ठाकुर का चरण में पढ़ कर इतना रोए हमको क्षमा कर दो तो हमको पता नहीं था आप जो भगवान गौरंगम को पार्षद है हमको पता नहीं था हमने आम आदमी को बता दिया उसका पस मात जाओ वह ऐसा ऐसा बोलता है उसका कोई आचरण नहीं है तो जब देखा विचार करके तो आचरण तो आपका ही है आचरण तो हमारा नहीं है आचरण आपका है पोपा जी इतना कड़ा कड़ा बात बोलते थे गौर गौरकिशोर बाबा तो खुला हमको लगा गाली और भक्त ये जो सुखदेव गोस्वामी देखोगे जो किसी का ऊपर किसी भी भाव नहीं रखते ठीक ठाकुर जी यहाँ तक भी भिक्षा लेने जाए तीन चार गस्थी का घर में जाए जो भी ठाकुर जी प्रेरणा दे ये भी हो सकता है इस घर में गया पांच घर छोड़ दिया और उसको अंदर में आए उस घर में गया समझे मेरा बात ठाकुर जी जहाँ प्रेरणा देगा तीन चार घर में जाए वो भी जाके बुलाएगा नहीं चुपचाप खड़ा रहे गृहस्थी अगर देख लिया बाबा आए नंगा बाबा तो उसको अगर गौ माता का थोड़ा दूध दे दे तो वो ले लेंगे अगर दूसरा कुछ दे तो नहीं लेंगे और अगर देखा नहीं तो गोदहन काल एक दूध का धार करने में जितना टाइम लगता है उस समय तक वो खड़ा रहे उसके बाद आगे चल देंगे तुमको गृहस्थी तुम हम देखा नहीं दिया नहीं कुछ उग, कुछ नहीं बोले चल देंगे ऐसा माफिक जो परमहंस है जिनको पैदा होने का साथ साथ ही बैजदेव गोस्वामी उसको वापस लाने के लिए इतना ताकत लगा भाई महाराज ये वापस आ जाए तो बड़ा काम बनेगा तो ये जो इतना बड़ा डिटैचमेंट है जिसका इतना वैराग्य है ये गाली दे रहा है समाज को आपको हैरान की बात है ये क्यों गाली देगा गाली तो तब होता है जब कोई द्वितीय अभिनिवेश होता है लेकिन सिद्धांतों में विश्वनाथ चक्रवर्ती बात सारे गोस्वामी लोगों ने विचार दिए है ये जो वैष्णव परमांशों का जो ये गाली दे रहा है ये प्रेम का गाली ये इतना बुद्धिकम इतना सुजग होने का बाद भी ये ठाकुर जी का भजन नहीं करते हैं विषयों में लगा हुआ है इसलिए गाली दे देना और एक बात सिद्धांत तो विशेष है जो गुरु वैष्णव अगर किसी को फटकार दे लेकिन वो देने का बाद जब वो चला गया या इधर उधर चला गया नहीं है तो वो भूल जाते विश्वनाथ चकौती बात बोले गुरु वैष्णव का जो कहना है जो गाली वो कराबाद बोलते हैं इसमें उसका विदेश नहीं है तुम तो मूर्ख हो तुम उसको मानते हो उसका विदेश है उसका विदेश नहीं है अविनिवेश नहीं है ये शब्दों व्यवहार दिया गुरु वैष्णव का उसी विशेष बातों में अविनिवेश अविनवेश नहीं रहता जिस विषय में अविनिवेश रहता है उसी में पाप या अपराध का जो प्रश्न है वो उठता है जिसमें अविनिवेश नहीं, नहीं है लेकिन जरो जगत में किसी का साथ किसी का अगर दुश्मनी हो जाए वो कांस्टेंट उसका दिल में रहेगा किस दिन उसको हम बदला लेंगे समझा मेरा बात यहाँ तक कि फैमिली का अंदर भाई भाइयों में बहू, बहू बहू में अंदर में रहता है हम बदला ले रहे लेकिन गुरुवशु का ऐसा नहीं सिद्धांत के खिलाफ हो जाते फायर आग उनका मांगते तो दो फल का बात है फिर आनंद अमृत उसका जो क्रोध है वो भी प्रेम का विकार है वो क्रोध नहीं ये सब सिद्धांतों आम आदमी को पता नहीं चले तो सच्चिदानंद रूपायो जो व्याख्या किया समझ में आया आपको तो संगीत के द्वारा जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी इधर समझाना, संधिनी के द्वारा संगीत के द्वारा जो जो जगत का जो एडुकेशन एट, है जो स्वरूप में तीन शक्ति वैकुंठ जगत में है उसका जो विकृत प्रतिफलन इस जगत में गिरा है इसी के द्वारा आदमी को एडुकेशन बनता है जड़ जगत में जितना सारा एडुकेशन ये और संधिनी के द्वारा जितना सारे टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी सब इसके द्वारा होता है और लादिनी के द्वारा इस जड़ जगत में स्त्री पुरुष और आदमियों का साथ जो एक दूसरे का साथ प्रेम मोहब्बत हो जाता है फिर ये सब जो लीला चलता है जगत में ये वो जो विशुद्ध उधर जो है लादिनी शक्ति इसका ही विकृत प्रतिफलन इस जगत में आया है इसलिए एक दूसरे का साथ प्रेम करते प्रति करने का जो प्रभाव देखा जाता है वो उसी का ही प्रभाव है लेकिन ये शुद्ध नहीं है इसका जो शुद्ध संस्करण तो उधर है ये बिकत है इसमें पढ़ो प्रपंच में नहीं पड़ना है प्रपंच में अगर पड़ जाए या तो संत बनने आए हैं फिर भी प्रपंच में पड़ जाता है तो इसमें क्या होता है उसका भजन छुटकारा हो जाता है लेकिन जिसका साथ गुरु वैष्णव का कंटिन्यूस नॉन स्टॉप अटैचमेंट मेरा बात ध्यान से सुनना नॉन स्टॉप अटैचमेंट गुरु वैष्णव भगवान का साथ उसको बहुत आदमी पहचान नहीं पाते बाहरी विचार से देखे उसको भजन में तरक्की नहीं होता एक बात हमने उठाया था, था सुबह में भी गीता में भगवान बोला है संशय आत्मा विनयश्वती आपको अगर किसी किसी गुरु वैष्णव का बारे में या किसी सिद्धांतों के बारे में किसी बारे में अगर डाउट्स है यू मस्ट गेट इट क्लियर्ड बाय हिम। आपको उसका सामने उसका प्रश्न रखो आपने क्यों किया ये अच्छा है आप बहाना बहाना नाटक करोगे आप सामने भी आओगे उसमें आपका इसका सामने से जो भगवत का विशुद्ध तत्व है आपका दिल में ठहरेगा नहीं क्योंकि आपका विश्वास नहीं है आपका विश्वास नहीं है गुरु तत्व जो एक है बहुत आदमी हम देखते देखते हैं गुरु को रक्तमांसों का एक आदमी समझता है ये रक्तमांसों का जो रूप है ये गुरु है गुरु तत्व को ये जो गुरु तत्व है इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं तमाम चालीस साल पचास साल गोरिया मठ के साथ जुड़ा हो बोलो गुरु तत्व बताओ एक भी बहुत बता नहीं पाए अगर थोड़ा बहुत बता दिया उसमें रियलाइजेशन नहीं, दि, नहीं है गुरु गुरुजी वो रक्तमांसों का मानुष नहीं है गुरुजी का बांगमय मूर्ति आप नहीं देखे हो तो गुरुजी का शरीर खराब हुआ है गुरुजी का हार्ट ब्लॉक हुआ है गुरुजी के ये हुआ है ये उल्लू का मापिक यही देखो। परम पूजवाद भक्ति द्वित माधव गुस्से महाराज अंतिम समय में जो जर जबरस्ती उसको ऑपराशन कर क्योंकि उपाय नहीं है नहीं ऑपरेशन करने तो उल्टा होगा उसको भेजा गया उस टाइम में ऑपरेशन का बाद उनका दो तीन नाली लगा हुआ है जैसे ऑक्सीजन का पानी जाने का इसका जो शिष्य नाम का जो कुछ मूर्ख है वो दो तीन गुरुजी को दर्शन करने के लिए गए और दर्शन करने के लिए गए उधर जाके और दूर से बता रहे ऐ दूर से गुरुजी जी उधर है आँखें मूतके हैं सब ज्ञान हैं सिद्ध महात्मा हैं वो लीला करते असुस्थ होगा ये शिष्य दूसरे शिष्य को पता है गुरु भाई को ए देखा वो जो नाली है इसमें से थोड़ा लिक्विड खाना जाता है ये नाली है इससे ऑक्सीजन जा रहा है ये नाली है इससे पेशाब बाहर जाता है ये नाली से टट्टी बाहर जाता है आपधव को सिमरा हरा हर करके पानी गिरता है गुरु दर्शन के लिए आए हैं हॉस्पिटल में तो ये है हस्ताल हम तो ये लोगों का चरण में ये बताते महाराज हमसे दूर रहो हम ये लोगों को आने नहीं देते आने से हमारा बहुत कष्ट होता है दूर रहो गुरुजी का रक्त रक्तवांसों का स्वरूप जानते गुरु जी का वांगमय जो मूर्ति है स्वरूप है इसको कभी नहीं देखे ठीक गुरुजी का बॉडी का फैसिलिटी गुरु का ये गुरु एकदम उल्लू जैसा कुछ सिद्धांत और कुछ नहीं भक्ति मर्ग में क्या है क्या जाना नाटक कर रहा है तो ये जो पहला श्लोक अब तो होगा नहीं साढ़े बज गया इंट्रोडक्शन देने देने गए साढ़े नौ बजे आपको जाना है आपको तो थोड़ा ये श्लोक का बता के हम छोड़ देंगे ज्यादा नहीं करेंगे तो सच्चिदानंद रूपायो की जो बताया सच्चिदानंद रूपायो विस्वि हे तभी तापत्र विनाशायो श्री कृष्ण आयो ओम सच्चिदानंद रूप का व्याख्या किया कैसे अभी तक और जिसका विश्व उत्पत्ति विश्व हेतव उत्पत् हेतवे मतलब कॉस रूट कॉस विश्व उत्पत्वादी आदि के द्वारा ये जो आदि शब्द हुई है उसके विश्व उत्पत्ति बोल देते लेकिन विश्वोत्पत्वादी इसके द्वारा विष्णु का विश्व का साथ विश्व का सृष्टि विश्व उत्पत्ति विश्व का संहार विश्व का पालन आदि जो बोला ज्यादा बात नहीं बोला सब छोटा है। तो विश्व तत्वादी हेतु इसके आदि के द्वारा इसमें माने किया हुआ है जो ये विश्व का उत्पत्ति ये जो बाहरी विश्व प्रपंच दिखाई पड़ता है नासवान है लेकिन ये विश्व है ही है सामने तो ये विश्व का उत्पत्ति इसका स्थिति और अंतिम में इसका जो लय संहार जिसके प्रेरणा से जिसका कीपा से होता है ये भगवान जिसका नाम श्री कृष्ण बोल के उच्चारण किया गया है जिसका नाम मात्रे जिसका चिंतन करने से तापत्रय तापत्रय क्या क्या आध्यात्मिक आदिभौतिक आधिदैविक ये जानते हो ये सब बच्चापन का है ये सब व्याख्या हम तो नहीं करेंगे आध्यात्मिक ताप क्या है आधिभौतिकप क्या है ये सब तो आप जानते हो अगर नहीं जानते हो तो उसका भी व्याख्या करना पड़ेगा है सब क्या है ताल तो असली चीज होगा नहीं कितना सारे डीप फिलोसॉफी है दो सुंदर दर्शन ये तापत जिसका नाम मात्रे उच्चारण मरते दर्शन मात्रे जिसका मूर्ति जिसका चिंतन के द्वारा तापत्यय बद्ध जीवों के हृदय से बिल्कुल हट जाता है वो भगवान श्री कृष्ण परत्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय सब कोई का जो बंधु है दोस्त है सच्चा हित हितकारी ये भगवान का चरण में नमोह वयम वयम मतलब हम सब अकेला किसी का बारे में बताए वयम नम नुम नुम ये नमो शब्दों का व्याख्या करके आप बंद करेंगे काल से सुंदर टाइम पे आ जाओ और सुंदर हो सके और ये वयुम नम हम लोग मैंने तमाम सब एक एकत्रित होके बोले वयुम नमः हम लोग सब इसको नमन करते हैं नमन का व्याख्या सुंदर दिया हुआ है तो बात इसका सरल व्याख्या करते थे जो नम का मतलब नौ मतलब निषेध म मतलब अहंकार समझा मेरा बात नौ मह नमो नमो बोलते हो न जो नमो का माने ये है शास्त्र में है नो मतलब निषेध ना और मौ मतलब अहंकार मैंने अपना अंदर में जो फॉल सीगो है अहंकार है इसको बिल्कुल भगा देना तभी आपका दंडवत प्रणाम नमो बांचा कल्पतरु महाराज दंडवत गुरुजी ये सब सच्चा होगा नहीं तो जिंदगी भर वो कपट कपट दंडवत हो जाएगा सारे जो कुछ है कपट हो जाएगा सच्चा नहीं होगा तो ये देहो मन तन मन सब लगाकर कर देहो बुद्धि देहो मन शरीर मन और सबको का दर वाक्य तीन के द्वारा दंडवत होता है वाक्य के द्वारा आप मुख से बोल दिया भानछा कल्पतरो बच्चो कृपा सेन्दि वो बचो पथितान पावन वो वैष्णव नमो नो नमो बोल ले हो लेकिन आपका अंदर में अहंकार भरपूर रगदीय हो उसको हटाने वाला नहीं है आप तो जब आप ये रखे हो वंछाकल्पत तो बोलना बेकार है समझा मेरा बात जब किसी का अंदर में अहंकार बिल्कुल हट जाता है उसके लिए ही नमन क्रिया नमन क्रिया उसका लिए ही संभव है बाकी आदमी नमन क्रिया नहीं कर सकते करते हैं अभ्यास करो है तो नमन करने का साथ साथ क्या है जैसे आप बहुत दिनों से घर में बहुत दिन का पुराना तुलसी और पुराना जिस ठाकुर जी को पूजा किए हो फूल तुलसी जैसे निकल दिए हो ना रोज तुलसी फूल बाहर रख देते हो उसको जब नदी में जाओ गंगा जी में जाओगे आप क्या करोगे उसको कलसी में भर के ले जाओगे और जाके उधर सब फेंक दोगे गंगा में और फेंक देने के बाद कलसी को साफा करोगे और कलसी को कहकर क्या करते हो पैसे ऐसा करोगे ऐसा करोगे ना उल्टा करके कलसी को ऐसा करोग तो जब धीरे धीरे घड़ा भर रहा है तो ऐसा दग दग दग दग दग दग कर पकड़ के रहोगे जब ढक ढक ढक ढक ढक घड़ा जब भर गया घड़ा भरने के बाद जब तब ऐसा करके उठाओगे तो दंडवत का माने जब आप ये जो आपका घड़ा है बुद्धि है सड़ा हुआ बुद्धि है ये सड़वा बुद्धि गुरु वैष्णव में ऐसा दंडवत करते हो मतलब उसके बाद दंडवत करके जो गुरु वैष्णव का पास से जब दंडवत करके उठोगे गुरु वैष्णव का निर्बल जो भाव है कृपा है विशुद्ध बुद्धि आपका मंदिर में आ जाए फिर दंडवत करके उठना तो बुद्धि विशुद्ध हो जाए नहीं तो जिंदगी भर दंडवत करो वो सिद्धि विद्धि बांछा कल्पतर वोश्य की पासिंद व्यवच्छ पति तारांग पावन वो वैष्णव भेनो काल होगा काल से ज्यादा होगा इंट्रोडक्शन हुआ